जोरिंदा और जोरिंदल किसी जमाने में एक पुराना महल हुआ करता था, जो एक घने जंगल की तारीख में वकाया था। उस महल में एक ज़़हिफ़ा परी रहती थी। ये परी मुक्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकती थी। परी कभी उल्लू की शक्ल में परवाज़ किया करती थी, तो कभी काली बिल्ली बन घूमती थी, लेकिन � ओ काश मैं अपनी झुर्रियों और सफेद ज़ुल्फों से छुटकारा पा सकती पर वो कुछ नहीं करने से कासिर थी और हमेशा ज़ईफा परी बनकर अपने खिले में हुकूमत किया करती जब कोई भी जवान आदमी उसके खिले के करीब से गुजरता तो वहीं जम जाता और तब तक नहीं हिल पाता जब तक वो उसे आज़ाद नहीं करती ओ, अये ज़़़ईफ़ा परी, बहरबानी करके मुझे बक्श दो। मुझे ज़़़ईफ़ा मत कहो। मैं तुम्हें तब छोड़ूँगी जब तुम ना आने का वादा करो। माफ करना, मैं वादा करता हूँ दोबारा इस जगह नहीं आऊँगा। पर जब कोई लड़की वहां आती तो परी उसे अपनी जादू से परिंदा बनाकर पिंजरे में ख्यात क आह मेरा खूबसूरत परिंदों का खजाना कोई हाथ तो लगा कर देखे। एक लड़की थी जिसका नाम था जोरिंदा जिसे जोरिंदा नाम का चरवाहा बहुत पसंद करता था बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। आह ये जंगल कितना खूबसूरत है और सुकून भी। हाँ तुमने सही कहा पर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़े <laughs> जोरिंदल को ऐसे चढ़ाते हुए, जोरिंदा जंगल के अंदर दौड़ी वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। शाम खूबसूरत थी। डूबते आवताव की आखरी किरण जंगल के दरकतों से गुजरते हुए, जमीन की हरियाली पर अपनी रोशनी चमका रही थी और दो कबूतर टहनियों पर गुनगुना रहे थे। अगर ये जंनत नहीं है, � दोनों उदास हो गए। जोरिंदल, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो दूँगा। चलो घर चले। वो घर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएं। जान, हम तो रास्ता भटक गए। सूरज तेजी से घूरूं भो रहा था। � तो पाया के अनजाने में वो दोनों खिले की दीवार के पास ही बैठे थे डर के बारे उनका चेहरा पीका पड़ गया था जो린다 मौसिकी में ही गुन थी ये तो मेरी जो린다 की आवाज है मैं गाऊं गुनगुनाऊं गुनगुनाऊं तुम्हारी नी बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंतजार में करूंगी तुम्हारा जल्दी आना, जल्दी आना जब उसका गाना अचानक थम गया जोरिंदर ने उसकी तरफ देखा कि वो एक बुलबुले में तब्दील हो चुकी है एक खौफनाक आंखों वाला उल्लू उन पर मंडरा रहा था और वो तीनों चिल्ला उठे जोरिंडा घबराओ मत मेरी जान मैं तुम्हें बचाऊंगा जोरिंदर न हिल पा रहा था और ना ही उसे बचा पा रहा था ये मुझे और मेरे चोरिंडा को आखिर क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है अब आफताब पूरी तरह ग़ुरब हो चुका था अंधरी रात का आगाज़ हुआ उल्लू उड़कर झाड़ियों में चला गया और कुछ देर बाद ज़ैयफा परी वहां से आई बड़ी-बड़ी आंखें लिए आ ओ आ मेरे पास एक और बुलबुल खजाने बुल में जमा हुई वो मन में कुछड़बड़ाई بیچارہ جورندل یہ سب کچھ دیکھتا رہا کچھ دیر بعد پری لوٹ آئی اور وہ کرکش آواز میں گانے لگی بلپل رہے گی میرے پاس بھلا تم لے جاؤ گے. کیسے کیسے جب چاروں طرف سے ہو گیرے تو پھر بلپل کو کیسے لے جاؤ گے کیسے بولو کیسے اچانک جورندل نے خود کو آزاد پایا उसने परी के सामने अपने घुटने टेक दिए और उसे मिन्नते करने लगा कि उसकी प्यारी जोरिंदा को लौटा दे। ओ, शुक्रिया प्यारी ज़़ाईफ़ा परी। मेरी जोरिंदा को मेहरबानी करके अपने तिलस्मी जादू से आजाद कर दो। कभी नहीं, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। पर मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता ह� पर जोरिंदल की मिनटों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो उस पर हंसी और वहां से चली गई। वो रोया, किड़किड़ाया, रहम की भीख मांगने लगा, पर परी ने एक ना मानी। ये क्या? आखिर अब मैं क्या करूँ? अपनी प्यारी जोरिंदा के बिना अकेले वापस कैसे लौट सकता हूँ? जोरिंदल अपने घर नहीं जा सकता थ کئی بار گھومتے گھومتے وہ حمد کر کے اس قلعے کے پاس جاتا، پر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسے نہ تو جورندہ نظر آتی اور نہ ہی اس کی کوئی آواز، کیا میری جورندہ مجھے کبھی نہیں ملے گی؟ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے ایک جامونی پھول مل گیا جس کے بیچ میں ایک بیش تیموتی موتی جڑا تھا اور پھر اس نے وہ پھول توڑ لیا اور اپنے ہمراہ لے کر उस उसले में चला गया और उस पूल से वो किसी भी चीज को बचा सके की जांच पाता वहाँ उसे जोरिंडा नजर आई और वो ज़ैयफा परी उस मोती को देखकर खौफज़दा हो गई जब वो सुबह उठा तो उसकी उम्मीद बनी इस ख्वाब का जरूर कोई मतलब होगा लगता है मुझे मेरी जोरिंडा वापस मिल जाएगी जोरिंदल उस लेकिन नवे दिन उसे वो खूबसूरत जामुनी फूल मिल गया और उसके बीच में ओस की बूंद थी मानो जैसे कि एक बेशकीमती मोती हो लो मिल गया अब तुम ही मेरी जुरंडा से मुझे मिला सकते हो उसने वो पुल तोड़ लिया और रात दिन सफर करके उस किले की जानी पहुंचा वो सौ कदम के नजदीक पहुंचा पर फिर भी पहले जैस दरवाजे तक भी पहुंच गया था और जोरिंदल ये सब देखकर बहुत होश हो रहा था। ये पुल सचमुच तिलसमाती है। जोरिंडा मैं आ रहा हूँ। फिर उसने फूल से रुक तो दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गया और कई परिंदों की गुनगुनाने की आवाज उसे सुनाई दी। जोरिंडा जरूर यहाँ होगी। वो आगे बढ� اور آخر میں ایک کمرے کے پاس آیا جہاں وہ پری بیٹھی تھی جس کے ساتھ وہ سات سو پرندے موسقی کر رہے تھے سات سو پنجرے میں ارے یہ کیا؟ کتنی ساری بلبل؟ جب پری نے جورندل کو دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گئی اور غصے میں چلانے لگی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں واپس مت آنا؟ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اس نے دور کر اس پر حملہ کیا لیکن وہ اس کا قریب نہیں جا سکی क्योंकि जोरिंदल के पास वो पुल था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। उसने परिंदों की चानित देखा, लेकिन वह कितने सारे बोलबोल थे। मेरी चोरिंडा कहाँ है? वो सोच रहा था कि क्या करूं, कि तभी परी ने एक पिंजरा नीचे उतारा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। आ, वो रही, वो उसके पीछे दौड اس نے فورا جوریندل کو اپنے کلے سے لگا لیا. پھر جوریندل نے اس پول سے سبی پرندوں پچھوا اور سبی اپنے اصلی شکل میں واپس آ گئیں और फिर जोरिंदा ने कुछ फूल की उस बूंदे उस सही परी पर लग दी और अचानक वो बुलबुल बुल के रूप में तब्दील हो गई। जोरिंदा ने फौरन उस बुलबुल बुल को पकड़कर उस पिंजरे में कैद कर दिया। तुम्हारा जादू खत्म हो गया परी। आओ मेरी प्यारी जोरिंदा, हमलोग घर चलते हैं। वो जोरिंदा को घर ले ग اور ساتھ ہی باقی کی لڑکیوں نے بھی شادی کی جنہیں زبردستی اس ذیپا پری نے قید کر لیا تھا اور ان سے موسقی سنتی تھی